विरहदशा दिव्योन्माद उसके प्रसंग को प्रारंभ कर रहे हैं कविराज गोस्वामी अंतिर लीला में श्री कविराज गोस्वामी यहां उज्जवल निर्मणि से दिव्योन्माद की परिभाषा दी के तस्वीर मोहनाक्षस्य गतिम काम्युपेय भ्रमा का वैचित्री दिव्योन्मादे उदूर्णा जलपाद्या तेदा बहु मता तीन प्रकार की कृष्ण रति हैं कृष्ण प्रीति बोर हरी, हरी बोर पहली कृष्ण रति है साधारणी दूसरी समंजसा तीसरी समर्था साधारणी रति उसके कहते हैं जहां कृष्ण का साक्षात दर्शन करके श्री कृष्ण से स्वयं अपने सुख को लेकर के फिर बदले में कृष्ण को सुख दिया जाए उसका नाम है साधारणी रति कुब्जा जी में साधारणी रति हैं कृष्ण का दर्शन करके उनको परम आनंद आया परम आनंद प्राप्त करके यह युवक मेरे साथ बिहार करे ये अभिलाषा धारण की और अपना सुख प्राप्त करके अब बदले में मैं इसको सुख दू तो पहले अपना सुख अपनी जेब में रखा फिर कृतज्ञता के कारण इस युवक को भी मैं सुख प्रदान करू इस भावना से जहां कृष्ण की सेवा करने की छाई उसका नाम हुआ साधारणी रथि नाते सान्द्रा हरे प्रायः साक्षात दर्शन संभवा संभोग इच्छा निदान रति साधारणी मता जिसमें कृष्ण सेवा की भावना प्रधान नहीं है क्योंकि ये पुरुष मुझे सुख दे रहा है इसलिए मैं इसे सुख दू ये भाव बिराजमान है तो नाच सान्द्रा वो घनी नहीं है हरे प्राय साक्षात दर्शन संभव साधारणी रति भगवान के साक्षात दर्शन होने पर ही उत्पन्न होती है पहले दर्शन हुआ तब प्रीति उत्पन्न हुई और संभोग निदान उस रती में संभोग ही मूल कारण है निदान माने मूल कारण इस युवक से मेरा संपर्क हो यह उसका मूल कारण है और संपर्क होने पर अपने सुख को पहले में अपने पास में रख लू अपनी जेब में और फिर बदले में इसे सुख प्रदान करूं सुख प्रदान करने की भावना जब तक नहीं होगी सेवा करने की भावना जब तक नहीं होगी तब तक वह स्थायी भाव नहीं होगा कृष्ण रति नहीं होगी इसलिए भक्ति तभी होगी जब आनुकुल्यन कृष्णानुशीलन हो या युवक मुझे मैं इसकी अविरुद्ध होकर के इसकी सेवा करूं यह भावना कहीं ना कहीं होनी चाहिए अनुकूल्य का, का तात्पर्य है कि विरोध रहित तो होकर के श्री कृष्ण को कृष्ण संबंधी कोई चेष्टा की जाए विरोध रहित तो होकर के कृष्ण संबंधी चेष्टा की जाए उसका नाम हुआ भक्ति अनुकूल कृष्णानुशील और उसमें पहले अपना सुख ले लिया और अपना सुख ले करके फिर बाद में बदले में कृष्ण को सुख दिया गया साधारणी समंजसारथी रुक्मणी आदि महशीगणों में द्वारका में विराजमान है समंजसारथी का लक्षण यह है कि उसमें साक्षात दर्शन नहीं हुआ है परंतु कृष्ण के गुण इत्यादि को सुनकर के भी जहां कृष्ण की सेवा करने की भावना है परंतु वो भावना पत्नी अभिमान से युक्त है अर्थात हम इनकी विवाहिता पत्नी हैं अतः इनके साथ में विलास प्राप्त करना यह हमारा अधिकार बनता है धार्मिक दृष्टि से हमारा यह अधिकार है और उस अधिकार में अपने अधिकार का भोग करते हुए उस भोग के साथ इनकी भी सेवा करें यह भाव जहां पर है तो पहले अपना सुख ले लें फिर उनको सुख दे योगी गई साधारणी रहती परंतु तो इनके साथ में बिहार करते हुए भी इनको सुख दे हो गई पत्नी अभिमान परंतु तो अपने बिहार की कोई चिंता है ही नहीं और मुझे संभोगे अच्छा कृष्ण सेवा में ही जहां विराजमान है कृष्ण सेवा के लिए जहा संभोग किया जा रहा है उसका नाम है समर्था तो तीन रति हुई समर्था उसे कहेंगे जहां कृष्ण को सुख देने के लिए मिलन प्राप्त किया जा रहा है जहां अपने अधिकार के साथ में अपना सुख लिया जा रहा है साथ के साथ में कृष्ण को सुख दिया जा रहा है वो हुई समंजसा और पहले अपना सुख ले लिया बदले में उसका मूल्य चुकाया उसका प्यारे को भी सुख दिया ये भाव जहां पर है उसका नाम हुआ साधारणी रति अब ब्रिज में जो साधारणी रति है जो समर्थ रति है वो समर्था रति दो प्रकार की है कई प्रकार की है स्नेह मान प्रे, प्रेम स्नेह मान प्रेम राग अनुराग भाव महाभाव तो सात प्रकार की है मोटी तो तौर इनमें अलग अलग इनके गुण हैं कृष्ण को ही सुख देना है ये भाव विराजमान है ये प्रेम है और कृष्ण को ही सुख देना है ये भाव उसमें विराजमान है इनमें महाभाव जो है वो वो है जहां पर प्रेम ही करता प्रेम ही कर्म और प्रेम ही करण बन जाए इस बात को तीन वाक्यों के द्वारा कहीं स्पष्ट कर सकते हैं पहला वाक्य है कि मैं प्रेम के द्वारा कृष्ण का आस्वादन प्राप्त कर रही हूं यहां पर मैं है कर्ता कृष्ण है कर्म ऑब्जेक्ट और प्रेम है करण। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और इंस्ट्रूमेंट ये तीन हो गए मैं हो गया कर्ता कृष्ण हो गए कर्म और प्रेम हो गया साधन एक दूसरा वाक्य है इसको हम कहेंगे प्रेम एक दूसरा वाक्य है जहां मेरा प्रेम कृष्ण का अनुभव कर रहा है ये दूसरा वाक्य हुआ तो मेरा प्रेम हो गया कर्ता मैं और प्रेम दोनों मिलकर के एक हो गए और कृष्ण हो गए कर्म अब एक तीसरा वाक्य मेरा प्रेम कृष्ण के प्रेम का प्रेम के द्वारा ही आस्वादन कर रहा है प्रेम ही प्रेम का आस्वादन कर रहा है इस वाक्य में प्रेम ही करता प्रेम ही इंस्ट्रूमेंट कर्म अप्रेम ही कर्म हो करके विराजमान तो सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट तो और इंस्ट्रूमेंट तीनों चीज प्रेम ही हो गई आश्रय जाती प्रेम प्रेम के माध्यम से प्रेम भाव के माध्यम से विषय जाती कृष्ण के प्रेम का आस्वादन कर रहा है कृष्ण उपास्य नहीं है यहां कृष्ण का प्रेम उसका आस्वादन उपास्य हुआ इसको कहेंगे महाभाव तो अनुराग स्वसंवेद्य दशा प्राप्त प्रकाशिता या वाश्रय वृत्ति सहाभाव से अनुराग स्वसंवेद्य दशा को प्राप्त करे स्व दशा का तात्पर्य है स्वयं ही कर्ता बन जाए स्वयं ही करण बन जाए और स्वयं ही कर्म बन जाए प्रेम ही करता आस्वादन करने वाला प्रेम ही साधन और प्रेम ही उपास आस्वादन करने का विषय ये तीनों जहां प्रेम बनकर के विराजमान हो जाए उसका नाम हुआ महाभाव स्वसंवेद्य दशा स्वसंभेद्य नहीं कहा स्वसंवेद्य दशा कहा दशा कहने का तात्पर्य है पराकाष्ठा अर्थात जहां प्रेम प्रेम के आस्वादन की पराकाष्ठ दशा को प्राप्त करे उसका नाम हुआ दशा इसलिए परिभाषा में अनुराग स्वसंवेद्य स्वसंवेद्यम प्राप्य इतना मात्र नहीं कहा कि अनुराग स्वयं कर्ता कर्म करण तीनों बन जाए इतना नहीं कहा दशा शब्द का प्रयोग किया अर्थात आस्वादन की पराकाष्ठा हो और उसमें भी प्राप्य उसका भी साक्षात रूप से आस्वादन हो केवल मन में सुप्त अवस्था में रहे तब भी काम नहीं चलेगा तो स्वसंवेद्य माने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंट तीनों प्रेमी ये हो गया प्रेम प्रेम प्रेम के द्वारा प्रेम का ही प्रेम से आस्वादन ये हो वो हुआ दशा और प्राप्ति का मतलब है कि उसे प्रकट रूप में कहीं अनुभाव विभाव संचारी भाव इनकी सामग्री के साथ में उसका आस्वादन परिपूर्ण रूप से किया जा रहा है प्राप्त प्राप्त माने उसमें जितने भी अंगोपांग हैं वे भी साथ में प्राप्त हो रहे हैं वे भी प्रकट हो रहे हैं सोए हुए पड़े तब जो कृष्ण सेवा प्रकाशित हो रही है ऐसी कृष्ण रति कृष्ण सेवा रती कहे सेवा कहे एक ही बात कृष्ण को सुख मिले इस भावना को जहां अनुभव किया जाए उसका नाम हुआ महाभाव उस महाभाव के इतनी बात क्लियर इतना स्पष्ट है कि दोबारा दोहरा दे साधारण रति में पहले अपना सुख लिया फिर कृष्ण को सुख दिया गया और साधारण रति साक्षात दर्शन से उत्पन्न हुई यह हुई साधारण रथ समझे सारथी श्रवण करने से उत्पन्न हुई और उसमें हमारा अधिकार है परंतु हम अपने अधिकार के साथ साथ प्यारे की सेवा भी करेंगे कृष्ण से मिलन करना हमारा अधिकार बनता है हम उनकी पत्नी हैं और अपने अधिकार का सेवन करते हुए हम अपने लिए उस सुख का प्रयोग नहीं करेंगे कृष्ण के सुख के लिए ही उसका प्रयोग करेंगे होगी समंजसा माने झगड़ा जो चल रहा है वो अपने अधिकार और सेवा इन दो के बीच में चल रहा है जहां अधिकार पहले सेवा बाद में उसका नाम है साधारणी रति जहां अधिकार के साथ साथ सेवा हो रही है उसका नाम है समंजसा रति और जहां अधिकार है ही नहीं केवल सेवा ही सेवा है और सेवा के साथ में कहीं संभोग इच्छा भी हो रही है कृष्ण से मिलन की इच्छा भी हो रही है पर तो अपने सुख का है कृष्ण की सेवा ही करना है ये भाव ब्रज गोपकरणों में प्राप्त है उन ब्रज गोपकरणों का यह भाव भी महाभार दशा को प्राप्त है महाभार दशा का तात्पर्य है कि प्रेम ही कर्ता प्रेम ही कर्म प्रेम ही करण जहां प्रेम के द्वारा प्रेम आश्रय जाति प्रेम विषय जाति प्रेम का आस्वादन प्राप्त करते हुए विराजमान हो उसका नाम है महाभाव अनुराग सब्ध दशा प्राप्त प्रकाशिता या वाश्रय वृत्ति से आप यावद आश्रय वृत्ति का तात्पर्य है कि श्रद्धा से लेकर के महाभाव तक के जितने भी लक्षण हैं सर्व लक्षण कहीं मिल जाएंगे महाभाव में आ जाएंगे प्यारे में दीर्घ विश्वास भी हो गया श्रद्धा हो गई जहां प्रेम की पूर्व अवस्था रती या भाव वो भावभक्ति भी हो गई विरोध के सारे साधन उपस्थित होने पर भी विरोध नहीं हो रहा है ये प्रेम की का अनुभव भी उसमें प्राप्त है जहां चित्त की ध्रुवीभूतता है ये स्नेह का लक्षण भी उसमें प्राप्त है जहां दुख को ही सुख माना जाए ये राग का लक्षण भी प्राप्त है उसमें जहां मिलन की कोई इच्छा मिलन में बाधा न होने पर भी जो भाव मिलन न करने दे ऐसी मान की दशा भी उसमें विद्यमान है प्यारे के प्रति पूरा विश्वास कि मैं रूठूंगी तो ये मनाएंगे और रूठ रूठना जो है वो मनाने के लिए ही है प्यारे को सुख देने के लिए ही रूठना तो ये हो गया राग का मतलब है दुख को सुख मान लेना ये अनुभव भी मावा में मिलेंगे राग के एक ग्रह ग्रहणी के लिए घर में रहना सबसे ज्यादा सुखद होता है वनबास लोकवेद की मर्यादा का त्याग करके प्यारे से मिलना उसके लिए बड़ा दुखकर होता है परंतु दुख हो जाए सुख सुख हो जाए दुख घर में रहना वह तो हो जाए दुख और वन में जाकर के प्यारे से मिलना लोकवेद की मर्यादा का त्याग करके मिलना जो दुख है वही बन जाए परम सुख ये हो गया राग अनुराग में कहीं भी प्रीति में कमी नहीं है क्योंकि इंद्रियों के द्वारा सुख को प्राप्त नहीं किया जा रहा है वह आत्मा के द्वारा सुख को प्राप्त किया जा रहा है इंद्रियों के द्वारा जो सुख प्राप्त किया जा जाता है वह अंत में कहीं घृणा में परिणत होता है जुगुप्सा में परिणित होता है और पश्चाताप में परिणत होता है परंतु यहां न जुगुप्सा है न पश्चाताप है इसलिए आत्मा का जो अनुभव है उसमें श्री कृष्ण नित्य नवीन होकर के अनुभव होते हैं इंद्रियों का जो अनुभव है उसमें इंद्रियों का जिस श्रोत से सुख को प्राप्त किया जा रहा है वो श्रोत कहीं सुख जाए या जिससे हम प्राप्त कर रहे हैं वो जो विषय है वो विषय में भी आसक्ति समाप्त हो जाएगी पर इंद्रियों इंद्रियों के द्वारा सुख को प्राप्त नहीं किया जा रहा है इंद्रियों के द्वारा सुख को प्राप्त न करने पर आत्मा के द्वारा सुख को प्राप्त किया जा रहा है और आत्मा नित्य नूतन होकर के विराजमान इसलिए कृष्ण नित्य नूतन है इंद्रियों के द्वारा कृष्ण का सुख प्राप्त किया जाता तो कुछ क्षण के लिए इंद्रिया जब तक सुख का आस्वादन ले रही है तब तक तो सुख की प्राप्ति होगी अंत में इंद्रियों का सुख या तो घृणा में परिणत हो जाएगा या पश्चाताप में परिणत हो जाएगा परंतु तो यहां घृणा और पश्चाताप दोनों नहीं बल्कि आत्मा नित्य नूतन है इसलिए कृष्ण नित्य नूतन होकर के विराजमान इसलिए श्री प्रियालाल का जो बिलास वृंदावन की गोपियों का श्याम सुंदर के साथ में जो बिलास उसमें आदि ना अंत बिहार को बिहार का आदि है ना अंत और वो जो बिहार है वह नित्य नूतन होकर के ही सामने प्रकट होता है मिलत मिलत मिल वो चल मिल और क्योंकि आत्मा नित्य नए रूप में अपने आप को प्रकट कर रही है अतः सना मिलेंगे कभी भी घृणा उत्पन्न नहीं होगी कभी भी पश्चाताप उत्पन्न नहीं होगा तो ये महाबाप का प्रेम का एक स्वरूप हुआ है और उस प्रेम के स्वरूप में महावाप का जो स्वरूप है वो महावाप के स्वरूप स्वरूपा होकर के श्री ब्रिज गोपिकागण विराजमान हैं। महशीगण अथवा दाम्पत्य प्रेम से प्राप्त होने वाली जो प्रीति है वह कहीं साहितुक है परंतु गोपियों की प्रीति उसमें कोई हेतु नहीं है कोई टर्म और कंडीशन नहीं है अहितुक होकर के विराजमान तो यहां तक बात हो गई महाभाव की अब महाभाव के दो स्वरूप हैं एक वियोग और एक संयोग वियोग का नाम है मोहन संयोग का नाम है मोदन संयोग दो प्रकार का मोदन और मादन मोदन की भी सर्वश्रेष्ठ जो दशा है वो है मादन ये मादन महाभाव केवल मात्र श्री राधारानी में ही विराजमान बोलो राधारानी की जय तो क्रम ये हुआ साधारणी रति उपजा की रति से अधिक श्रेष्ठ हुई रुक्मणी जी की रति महेशियों की रति महेशियों की जो रति है उससे ज्यादा श्रेष्ठ हुई ब्रिज गोपीकारों की रति ब्रज गोपीकावणों की रति उसका नाम है महाभाव उस महाभाव की दो दशाएं होती हैं व्योगात्मक दशा को कहेंगे मोहन और संयोगात्मक दशा को कहेंगे हम मोदन और माथन मोदन दशा सभी गोपियों में प्राप्त है परंतु मादन दशा वह केवल राधिका में ही प्राप्त है मोहन दशा श्याम सुंदर में प्राप्त है श्याम सुंदर में भी मादन दशा नहीं है केवल राधानी में ही माधन दशा है श्याम सुंदर का भी जो प्रीति है आनंद है सुख है वो मोहन दशा तक है माधन दशा तक श्याम सुंदर भी नहीं पहुंचते हैं मादन दशा में केवल मात्र मातृश्री राधिका ही विराजमान होती है उस मादन दशा का अनुभव जो सखीगण हैं, वो तादात्म्य बंद होकर के दासि हाल से उसको प्राप्त कर सकती है साक्षात डायरेक्ट उस मादन दशा को वे प्राप्त नहीं कर सकती हैं तो संयोग दशा हो गई वह मोहन न वह मोदन और मादन और वियोग दशा हो गई मोहन इतना क्लियर हुआ अब मोहन दशा जो है उसका ही एक स्वरूप है वो स्वरूप है प्रेमोन माध ये पूरा विवेचन है वो पूरा जो चार्ट जो दिखाया गया वो इसलिए कि प्रेमोन प्रेमोन्माद क्या है उसको ही कह रहे हैं कि एतस्य मोहनाक्षस्यो गतिम कापि काम अपि उपेयुष कि मोहन नामक विरह का जो भाव है उस विरह के भाव में कोई अद्भुत गति एक ऐसी अद्भुत दशा है उस दशा को हम दिव्योन्मात कहते हैं माने विरह की ऐसी दशा दिव्योन्माद कहलाएगी जिसमें भ्रमावा भा जिसमें श्री प्रिया जी भ्रम में विराजमान रहती या कोई भी गोपी भ्रम में जब विराजमान रहती है विरह के कारण हमेशा कंफ्यूज ये करूं कि ये करूं कि ये करूं कि ये करूं ये कंफ्यूजन सदा सदा विराजमान रहे उस कंफ्यूजन का नाम है दिव्योन्माथ दीन दयाल नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोक हे वदनम त्वदलोक तो कातर सब जगह कंफ्यूजन वदनम त्व तो अवलोक कातरम किम करो हम मैं अब क्या करूं कहां जाऊं हर जगह कंफ्यूजन तो दिव्योन्माद विराह की वह स्थिति है जिसमें कंफ्यूजन पूरी तरह से प्राप्त हो भ्रमाभा एक भ्रम की अवस्था बनी रहे कि जीवन धारण करूं हाय प्यारे आएंगे और मुझे नहीं पाकर के कहीं ऐसा ना हो, हो जाएं। हाँ, मैं व्याकुल हो जाए हाय मैं चाहे कितना भी कष्ट पालू परंतु तो जीवित रहूंगी क्योंकि प्यारे मुझसे कहके गए हैं वे आएंगे आयास्य कई उन्होंने उद्धव के द्वारा कहलवाया है उन्होंने उद्धव के श्री बलदेव के द्वारा है। उन्होंने बार भेजी है प्यारे आएंगे इसलिए हा मैंने कहीं देह को त्याग कर दिया तो फिर प्यारे का दर्शन कैसे कर पाऊंगी और प्यारे कहीं दुखी नहीं हो जाएं मुझे न पा करके इसलिए करोड़ों कष्ट को भोग करके भी वे विरह को प्राप्त करना चाहती है विरह में जीवित रहना चाहती विरह में प्राण को त्याग कर देना यह प्रेमी का लक्षण नहीं है सारस की तरह से प्राण का त्याग कर देना ये प्रेमी का लक्षण नहीं है उसे चातक की तरह से आशावान हो करके कष्ट सहते हुए भी जीना चाहिए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री हरवंश महाप्रभु के दो छप्पे प्राप्त हैं उनमें उन्होंने प्रेम की तुलना की है कि अली सारसी तेरा प्रेम सत्य नहीं है तू प्रिय के वियोग में सिर्फ पटक करके अपने प्राणों को त्याग देती है तू बड़ी नहीं है चातक ही बड़ा है चातकी बड़ी है जो कष्ट पाते हुए भी प्यारे की प्रतीक्षा में जीती इसलिए भ्रम की अवस्था में भी शिव प्रिया जी उस समय दिव्य उन्माद को प्राप्त करके विराजमान है इसमें भ्रम की अवस्था रहती है है विरह और ब्रह में कई बार मिलन का अनुभव करने लगती जो स्वप्न में मिलन हो रहा है उस स्वप्न के मिलन को ही या भावना में जो मिलन हो रहा है उस भावना के मिलन को ही वे सत्य समझने लगती है तो उसका नाम दिव्योन्माद है तो एक तोहनाक्षस्य मान्य विरह रूप जो मादलाक्ष भाव है विरह रूप जो महाभाव है उस महाभाव में जो विरह की दशा है उसका नाम है मोहन और उस मोहन में कोई अद्भुत गति ऐसी उत्पन्न होती है काम अपनी गतिम उपेय उपेश में प्राप्त होती है ऐसी गति उस प्राप्त हो जाती है कि पे वो हर जगह काम की अवस्था में कंफ्यूजन की अवस्था में रहता है कि जीव हूं कि कि प्यारे आ गए कि नहीं आए ये मैं स्वप्न देख रही थी कि यथार्थ देख रही थी हर जगह ब्रह्मा ब्रह्म कहीं वहां तो प्यारे नहीं है कहीं कोई काली काली सी चीज दिखी कोई चमकीली चीज दिखी उसमें प्यारे का दर्शन करने लगे प्रकृति के जो सामान्य स्वभाव है उनमें वे भ्रम की स्थिति प्राप्त हो जाए अरे गोवर्धन तुम क्यों स्थिर हो रहे हो शायद हमारी तरह से ही तुम मैं दशा आ गई है जैसे हम इस स्तंभ तु जाते हैं अरे यमुना तू क्यों सूख रही है अरे पवन क्यों हमको कष्ट दे रहा है इत्यादि इत्यादि जो भवन विचार हैं भ्रम के वो भ्रम के विचार उनमें प्रकट हो जाते हैं तो ऐसे ही भ्रम के विचार उनका नाम दिव्योन्माद है और श्रीमंत महाप्रभु के चरित्र में वो ही दिव्योन माद अनेक अनेक बार प्राप्त हुए उद्घूणा अब इसमें अनेक उन अनुभाव चेष्टाएं रिएक्शंस प्राप्त होते हैं अब ये रिएक्शन क्या हैं, चेष्टाएं क्या हैं कि उद्घूणा कभी कभी बैठे बैठे ही चक्कर आ जाए वो जो मूर्छा की स्थिति है वो मूर्छा की स्थिति हो जाए चित्र जल्प चित्र जल्प होकर के किसी भी वस्तु को प्यारे का दूध समझ करके उससे टेढ़े वचन कहने लग जाएं, जैसे कि श्री भ्रमर गीत में दस प्रकार के चित्र जल्प गोपियां कहने लगे कभी विजलप, कभी अपजल्प कभी आजलप, कभी अनुजलप, कभी सुजलप, अनेक प्रकार के जो वचन है वो कहने लग भेदा जा दिया। तब <laughs> इसी प्रकार अन्य भी बहुत से भेद हैं जो भेद कहीं देखे जा सकते हैं श्री महाप्रभु के स्वरूप में ये ही सारे जो मोहन महाभाव की परम दशा में जो दिव्योन्माद है दिव्य उन्माद की जो दशा उस उन्माद की दशा का आगे इन चरित्र में इन अध्यायों में वर्णन किया जाएगा एक दिन महाप्रभु को अच्छे स्वयं कृष्ण रास लीला करे देखें स्वपन एक दिन श्रीमत महाप्रभु शयन कर रहे हैं और शयन में ये स्वप्न देख रहे हैं कि श्री कृष्ण रास लीला कर रहे हैं रास का तात्पर्य है कि प्रियाओं के कंठ में दोनों गलवैया डाल रखी है सुंदर ने और प्रियाओं ने अपनी भुजाओं से श्रृंखला बना रखी है सुंदर को बीच में लेकर के प्रियाओं ने श्याम सुंदर की पीठ से एक से दूसरे के हाथ जोड़ करके ये श्रृंखला बना रखी है श्रृंखला इसलिए कि एक बार धोखा देकर के चले गए कहीं ऐसा ना हो इस बार फिर से धोखा देना इसलिए चोर को कहीं भागने नहीं देना चाहिए इसलिए जंजीर के बीच में घेरा के बीच में श्रृंखला बांध करके गोपी खड़ी हुई है श्याम सुंदर गोपियों के गले में गलबैया देकर के विराजमान इस रूप में नटई गृहित कंठी नाम अन्योन्याषण नर्तकी नाम भवे द्रास मंडली भू नहां पर नर्तकी गण हाथ की जंजीर बना करके श्रृंखला बनाकर के नायक को बीच में लेकर के और नायक उनके गलवइया देकर के जहां नृत्य करे उसका नाम महारास है हल्लीश नामक नृत्य है यह रास की एक परिभाषा हुई रास की दूसरी परिभाषा है कि रसा नाम समूह हो रासा एक दार्शनिक परिभाषा है कि तत्व में श्री राधिका और कृष्ण दो अलग अलग नहीं है श्री राधिका और गोपी ये भी दो अलग नहीं है श्री राधिका और वृंदावन ये भी अलग नहीं है तो एक ही जो तत्व है वह रस के लिए प्रिया लाल सहचरी और वृंदावन इन चार रूपों में अपने आप को प्रकट करता हुआ विराजमान हो रहा है प्रिया शक्ति आनंद स्वरूप तन वृंदावन जगमगे भाव को धारण करके जहां विराजमान पर दार्शनिक पक्ष है यह भी मुख्य रास के स्वरूप को प्रकट नहीं करता है सनातन गोस्वामी जी ने रास की एक परिभाषा दी कि वो परम विलासात्मक होकर के वह रस कदम परम विलास रस कदम्बाह रास परम का तात्पर्य है वियोग परकिया भाव परम माने परकिया भाव तो परम माने परकिया भाव में प्यारे के साथ में जो विलास है उस विलास के समूह का नाम रस है वो विलास परकिया भाव में होना चाहिए और उसमें रस का समूह माने रस के जितने भी पक्ष हैं वे सब एक साथ जुड़े हुए परम विलास रस कदम यह सनातनिक एक पूर्ण परिभाषा है परम माने व्योग भाव होना चाहिए विलास माने उसमें मिलन की जितनी भी चेष्टाएं हैं वे चेष्टाएं होनी चाहिए और वो रसकदम स्वस्वरूप में श्याम सुंदर की क्रिया है ये उसका स्वरूप है तो उसी प्रियाजी जी लुकती छिपती हुई समाज कोई देख न ले लोक वेद की मर्यादा का त्याग करके श्याम सुंदर के पास में आई और प्यारे को प्राप्त करके श्री श्याम सुंदर आज क्रियाओं को साथ में लेकर के उनके साथ में जो प्रयास किया उनके प्रेम को जो बढ़ाया ऐसी प्रेमवती श्री किशोरी जी की इच्छा रूप जो सखी गण है उनको साथ में लेकर के क्रीड़ा कर रहे हैं श्री प्रिया के हृदय में अनेक भाव हैं कि मैं प्यारे की इस भाव से सेवा करूं इस भाव से सेवा करूं तो कभी मधुस्ने कभी घृतस्ने कभी नीली राग कभी मंजिष्ठा राग कभी प्रणय कभी मान कभी दृढ़ कभी ललित तो विभिन्न भावों को धारण करके प्रिया श्याम सुंदर की सेवा कर रही है और वे भाव ही मानो मूर्तिमान सखी बन गए प्रिया के अनेक भाव ही सखी बन गए हैं और उन सखियों के साथ में को साथ में लेकर के अनेक रूप धारण करके भाव अनेक रूप धारण करके श्री श्याम सुंदर के साथ में बिलास कर रहे हैं और इस बिलास का श्याम सुंदर श्री महाप्रभु दर्शन कर रहे हैं तो कृष्ण रास लीला करे देखे स्वपन रास लीला का तात्पर्य है परकिया भाव में परम जो र, र, रस उसका कदम्ब रस का कदम माने समूह रस का समूह माने भावों का समूह वही सखियों के रूप में विराजमान है और श्री अनेक भावों के साथ में श्री श्याम सुंदर के साथ में परम विलास करती हुई विराजमान है त्रिभंग सुंदर देह बदन श्री श्याम सुंदर त्रिभंग सुंदर हो करके विराजमान जब भार ज्यादा हो जाता है तो ग्रीवा कमर चरण अपने आप टेढ़े हो जाते हैं तो प्रेम और सौंदर्य का भार इतना ज्यादा है कि श्याम सुंदर सीधे कभी खड़े हो नहीं सकते जब भी खड़े होंगे तो त्रिभुंग ललित होकर के ही खड़े होंगे क्योंकि वजन के कारण कमर ग्रीवा चरण तीन जगह से टेढ़े हो ही जाते हैं तो त्रिलोक के मोहन त्रिलोक त्र, के सुंदर वो त्रिभंग ललित इन तीन नामों को सत्य करते हुए श्री श्याम सुंदर विराजमान है त्रिवंग सुंदर देह के सुंदर त्रिवंग ललित परम सुंदर इनका देह है मुरली बदन श्री मुख के ऊपर मुरली रख रखी है जब मुरली का दूर से दर्शन करेंगी तब गोपियों में उनके प्रति ईर्षा भाव है परन्तु जब रास के बीच में मुरली बजा रहे हैं उस समय मुरली दूती बन करके श्री श्याम सुंदर के प्रति इन गोपी कारणों की प्रीति का गौत्य करती हुई विराजमान हो रही है मुरली बदन। मुराम आने विराह भाव उसका उसको जो लीन कर दे उसका नाम मुरली मुराम मुरली मुरा भाव को वियोग भाव को जो लीन कर दे उसका नाम मुरली सो मुरली बदन होकर के वे विराजमान तो रास में मुरली है सखी दूती और वियोग के समय मुरली का दूर से दर्शन करें उस समय मुरली है सोतन उसके प्रति शोत का भाव है कि गोप व्यक्ति दयाम कुशलम वेणु इस बेणु ने ऐसा कौन सा कुशल कार्य किया पीतांबर बनमाला श्री श्यामसुंदर ने पीतांबर धारण कर रखा है मानो श्री प्रिया उनकी अंग कांति के भीतर श्री कांति छिप गई है पीतांबर का भाव यह कि जैसे जो वस्तु ज्यादा प्रभावशाली होगी वो ही कहीं दिखेगी वो दूसरी वस्तु को ढाक करके विराजमान हो जाएगी ऐसे ही श्री रास में किशोर की अंगकांति श्याम सुंदर की अंगकांति को भी ढाकती हुई विराजमान है अत पीतांबर श्री प्रिया जी की अंगकांति नहीं ही श्याम सुंदर की नीलकांति को ढांक रखा है बनमाला माला श्याम सुंदर ने बनमाला धारण कर रखी है तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरो पंचभेद गाला बन माला प्रकीर्त तुलसी कुंद मंदार पारिजात मन हारसिंगार इनके द्वारा तुलसी कुंद मंदार पारिजात और सरोरो मान कमल इन पांच पुष्पों की जो माला है मंदार एक नीले रंग का पुष्प है तो तुलसी कुंद मंदार माने एक नीले रंग का बड़ा फूल पारिजात माने हार श्रृंगार और सरोरोह माने कमल इन पांच फूलों की गुफी हुई जो माला है उसका नाम बनमाला है वो बनमाला चरण तक लंब, लंबी है आपातन लंबनी हो तो उसका नाम है बनमाला यदि नाभि तक वो लंबी हो तो उसका नाम है वही जैन्ति. तो कभी वनमाला कभी वी होकर के श्री श्याम सुंदर उस माला को धारण कर रहे हैं यहां रास में वन माला धारण कर रहे हैं तो पीताम्बर वनमाला मदन मोहन वे मदन मोहन होकर के विराजमान मदन कौन मदन माने प्रेम और प्रेम स्वरूपा कौन है महाभार स्वरूपा श्री राधारानी तो राधारानी हुई मदन और उनको भी मोहित करने वाले बोलो श्री मदन मोहन लाल की जय तो मदन को भी मोहित करने वाले होकर के वे विराजमान है अर्थात श्री राधिका प्रेम रामायण काम इत्य थाम जो गोपियों का प्रेम है उसी का नाम काम है काम को ही मदन कहते हैं तो प्रेम स्वरूपा कौन है प्रेम स्वरूपाए हैं श्री गोपिकागरण और विशेष रूप से श्री राधिका उनके ही विस्तार रूप में सारी गोपीका विराजमान है तो बंद माला मदन मोहन ये मदन मोहन से राधिका उनको भी मोहित करने वाले हो करके विराजमान मंडली बंद गोपी नर्तन गोपियां मंडली बांध करके नृत्य कर रही हैं मंडल तीन प्रकार के कभी जब प्यारे कहीं चले न जाए बड़े मुश्किल से मिले हैं ऐसा कह करके सुरक्षा की भावना ज्यादा है उस समय जंजीर बनाकर के हाथों की श्याम सुंदर को बीच में लेकर के कि चोर कहीं भाग न जाए काले का थोड़ा सा भरोसा काम है इसलिए कहीं भाग नहीं जाए इसलिए सामने को बीच में लेकर के जंजीर बना करके खड़ी हैं जब विश्वास हो गया नहीं भाग करके नहीं जाएंगे तो जैसे ही हाथ खोले वैसे ही दूसरा स्वरूप हो गया जितनी गोपी उतने माधव जब जंजीर बनाकर के खड़े हैं गलइया दे रहे हैं वहां पर गोपी माधव दो दो गोपी एक एक माधव हैं। जब विश्वास हो गया हाथ छोड़े, तो जितनी गोपी उतने माधव हो करके विराजमान हुए कृत्वातावंत मात्मानम यावती गोपी यूषिता उतने ही स्वरूप धारण करके विराजमान परंतु तो उतने स्वरूप धारण करके विराजमान होंगे तो एक प्रिया में दूसरे प्रिया के प्रति सफत्नी भाव और ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो जाए इसलिए लीला शक्ति सब गोपियों को यह अनुभूति करा देती हैं कि मुख्य रूप से तो श्यामचंदर का बिलास है शंकु में बीच में केंद्र में स्थित जो युवक स्वरूप है रास बिहारी रास बिहार है वे तो हैं, उनका मूलता बिलास है और उनकी कृपा से श्याम सुंदर आज मुझे मिले हैं तो प्रधान विलास है राधिका के साथ में राधिका की कृपा से मेरे साथ में हो रहा है और मुझे इन पूरे मंडल में हरे गोपी के साथ में जो कृष्ण दिख रहे हैं ये मेरा दृष्टि का भ्रम है या ये मेरा श्याम सुंदर का नृत्य का कौशल है इसलिए किसी के साथ में रास करते हुए देखकर के अन्य नायिका के साथ में रास करते हुए देख करके किसी के भी हृदय में ईर्षा उत्पन्न नहीं हो रही है नहीं हो रहा है, नहीं तो प्रथम रास में हो हो गया, ऐसे यहां पर भी हो जाना चाहिए था परंतु तो अवमान उत्पन्न नहीं हो रहा है श्री चंदावनी जी ये मन में विचार कर रही है कि मैंने राधिका के साथ में ईर्षा की श्याम सुंदर मुझे नहीं मिले श्याम सुंदर का मुख्य विलास मध्य में स्थित राशेश्वरी राधिका के साथ में है उनकी कृपा से राधिका की कृपा से श्याम सुंदर मेरे साथ में भी अब नृत्य कर रहे हैं तो मेरे साथ में नृत्य भी साक्षात है वो भ्रम नहीं है इल्यूजन नहीं है परंतु तो मुझे जब ललता विशाखा पद्मा इनके साथ में नृत्य करते हुए मैं देख रही हूँ श्री यमुना इनके साथ में नृत्य करते हुए मैं देख रही हूँ तब भी चंद्रावली जी में मान उत्पन्न नहीं हो रहा है क्यों बुलबे विचार कर रही हैं कि श्याम सुंदर का यह नृत्य कौशल है जिस नृत्य कौशल के कारण मेरी आंखों में कुछ भ्रम दृष्टि हो गया कि मुझे सब जगह श्याम सुंदर व्याप्त दिखते हैं ये दृष्टि भ्रम वैसे ही है जैसे कोई अग्नि को रस्सी में बांध करके घुमाए तो पूरा गोला अग्निमय दिखता है क्योंकि एक जो प्रतिबिंब है वो एक बार आंखों के सामने आया रेटिना में आया सामान्य प्रकाश का नियम है रेटिना में आया जब तक वो मिटे तब तक दूसरा यदि बिंब दूसरा फ्रेम यदि कहीं आ जाए तो कई फ्रेमों को जो अत्यंत मिले हुए हैं उनको एक साथ यदि चलाया जाए तो पहला दृश्य मिटा नहीं है दूसरा दृश्य उपस्थित हो गया तो वस्तु तो चलती हुई मूवी के समान दिखने लग जाती की इतनी कुशलता है कि उस कुशलता में मुझे सब गोपियों के साथ में नृत्य करते हुए दिख रहे हैं अतः किसी के साथ में ईर्ष्या है नहीं मुख्य रूप से नृत्य हो रहा है मेरे साथ में और मुझे नृत्य की प्राप्ति हुई है वह श्री राधा की कृपा के साथ में हुई है अतः राधिका के साथ में भी किसी का विरोध नहीं है वे सब ये समझ रही हैं कि व्योग में भी राधिका श्रेष्ठ और मिलन में भी राधिका सर्वोत्तम होकर के विराज तो मंडली बंधे गोपी गण कौरे नर्तन मंडली बंध हो करके तीन तरह की मंडली हैं। पहली मंडली में श्याम सुंदर दो दो गोपी एक एक माधव गलमैया देकर के विराजमान है एक गोपी एक माधव होकर के गलभिया देंगे तो एक गोपी को एक माधव के बाएं स्पर्श की प्राप्ति होगी और दूसरे माधव के दाहिने स्पर्श की भी प्राप्ति उसे हो जाएगी और रसा रा उत्पन्न हो जाएगी ऐसी स्थिति में एक एक गोपी एक एक माधव हो नहीं सकते हैं तब दो दो गोपी एक एक माधव इनका दर्शन करेंगे तो ये पहली स्थिति हुई दूसरी स्थिति में श्री अलग अलग गोपियों के साथ में श्री श्याम सुंदर नृत्य करते हुए विराजमान हैं और तीसरी स्थिति में मेरे साथ में ही नृत्य हो रहा है और मुझे जो दिख रहे हैं श्याम सुंदर यह उनका नृत्य लाघव है उनकी स्विफ्टनेस है जिसके कारण वे अनेक स्थान पर हमको नृत्य करते हुए दिख रहे हैं तो ये तीन मंडली के स्वरूप हुए एक मंडली में दो, दो गोपी एक माधव दूसरी मंडली में जितनी गोपी उतने माधव तीसरी में, केवल एक गोपी के साथ में ही युगम नृत्य जवाब सवाल सहित नृत्य करते हुए ये विराजमान हो रही हैं और उसमें श्री श्याम सुंदर कोई परन बोलते हैं तो गोपी नृत्य करती है गोपी जो परन बोल रही है उसके ऊपर जवाब सवाल करते हुए प्रतिद्वंद करते हुए श्री सुंदर भी नृत्य करते हुए विराजमान हो रहे तो मंडली बंधन गोपीगण कर रहे हैं गोपीगण नृत्य कर रही हैं, मध्य राधा सह नाचे वृजेन्द्र नंदन और मध्य में श्री राधिका के साथ में ही श्री व्रजेंद्र नंदन श्री नंदनंदन कृष्ण नाच रहे हैं कहने का तात्पर्य है ये धीर ललित नायक हो होकर के नाच रही है पर निश्चिता प्रायः प्रेसी बसा ये जो धीर ललित नायक का गुण है वो धीर ललित का नायक का गुण शिप्रिया में श्याम सुंदर में प्रकट हो रहा है देखी प्रभु से रसे आविष्ट हेला उसे देख करके श्री प्रभु उसी रस में आविष्ट हो गए और वृंदावन ए कृष्ण पाई लू एक ज्ञान हेला आज वृंदावन ने कृष्ण का मैंने दर्शन किया है ये ज्ञान हो गया है प्रभु विलंब देखे, गोविंद जगा और श्री महाप्रभु दर्शन कर रहे हैं कहां समय बीत गया रोज तो जल्दी उठ जाए और आज महाप्रभु देर तक सोते रहे गोविंद घबरा गए कि महाप्रभु सो क्यों रहे हैं इतने देर तो प्रभु का विलंब देख करके गोविंद ने जगाया और कोई नहीं जगाएगा गोविंद ही जगाएंगे चरण सेवक है वो उनको अधिकार है भी जाकर के जगाए जागिले स्वप्न ज्ञान हिल प्रभु दुखी हईला जागने पर जब उनको ये पता लगा अरे ये तो मैं स्वप्न देख रहा था साक्षा दर्शन नहीं था है साक्षा दर्शन परंतु उसको महाप्रभु साक्षात दर्शन को स्वप्न मानते हैं महाप्रभु दुखी हो रहे हैं नृत्य कृत्य को समापन देह के अभ्यास के कारण श्रीमंत महाप्रभु अपने कालीन जितने भी स्नानादिक दंत धावन इत्यादि जो कर्म है उनको कर रहे हैं काले कैल जगन्नाथ दर्शन बहुत समय तक महाप्रभु इसी भाव में भीतर चल रही है बोली लीला दर्शन उनका आस्वादन और केवल शरीर अभ्यास के कारण कार्य किए हुए चला जा रहा है जैसे साइकिल चलाने वाला कहां पर ब्रेक लगाना है कहां पर एक्सीटर दबाना है इसको विचार नहीं करता है वो अभ्यास के कारण अपने आप होता चला जाता कहां क्लिश दबेगा कहां ब्रेक लगेगा ये कोई बताता थोड़ी थो कि आप क्लिस्ट लगाओ आप ब्रेक लगाओ ये कोई बताएगा नहीं वो अभ्यास के कारण अपने आप ही जैसे होता चला जा रहा है इसी प्रकार श्रीमन महाप्रभु की जितनी भी चेष्टाएं वे अभ्यास के कारण होती हुई चली जा रही है और श्री महाप्रभु इसी भाव में डूबे हुए जगन्नाथ दर्शन करने के लिए चले जाए मन वो रासलीला का दर्शन कर रहा है और शरीर अपने अभ्यास के कारण वो कार्य करता हुआ चला जा रहा यावत काल दर्शन करी गुड़े पाछे बहुत समय तक श्री महाप्रभु गरुड़ के पीछे खड़े होकर के उस कौन से दर्शन कर रहे हैं जिस कौन से न श्री सुभद्रा जी का दर्शन हो रहा है न बलदाव जी का दर्शन हो श्री राधा के भाव में श्रीमत महाप्रभु उस कौन से दर्शन कर रहे हैं तो दर्शन कर रहे हैं यवत काले मन बहुत समय तक ग्रहण के पीछे खड़े होकर के दर्शन कर रहे हैं प्रभु आगे दर्शन करे लोक लाखे लाखे भीड़ की भीड़ है महाप्रभु को पता ही नहीं है कि जैसे इतनी भीड़ क्यों है भीड़ का दर्शन ही नहीं हो रहा है महाप्रभु को केवल जगन्नाथ जी का जगन्नाथ जी में केवल कृष्ण का दर्शन हो रहा है जगन्नाथ का दर्शन हो रहा है बलभद्र दर्शन नहीं हो रहा है उड़िया एक स्त्री भेड़े दर्शन न पाया एक उड़िया स्त्री उसको दर्शन नहीं मिल रहा है भीड़ में तो भेड़े दर्शन न पाया गरुड़े चढ़ी देखे प्रभुर कांधे पद दिखा दिया ये गरुड़ स्तंभ का सहारा लेकर के गरुड स्तंभ को पकड़ करके ऊंची हुई और ऊंची होकर के महाप्रभु के कंधे के ऊपर चढ़ गई महाप्रभु के कंधे के ऊपर चढ़ गई गरुड़े चढ़ी ऊंचे गरुड़ स्तंभ के ऊपर चढ़ करके प्रभुर कांधे पद दिया और प्रभु के कंधे के ऊपर पैर रख करके खड़ी हो गई गोविंद देख गोविंद अस्त स्त्री के बरझेला गोविंद ने हर हाट में आकर के अरे ये क्या करती है ऐसा मत समझ में उतर उतर ऐसा कहकर उस स्त्री को वर्जना कर रहे हैं तारे नामबाई ते प्रभु गोविंद महाप्रभु को अब वैर ज्ञान हो गया अब वह ज्ञान होकर के कह रहे हैं तारे नामबाई के इस स्त्री को नामबाई ते अब नीचे मत उतारो नीचे उतारने में प्रभु ने गोविंद को निषेध किया बोले दर्शन करिए तो कल्याण कर, कर दर्शन कल्याण दर्शन आदिवश्या ये स्त्री नाकर बर्जन ये स्त्री आदिवश्या ये एक प्रेम की गाली है अरे प्रेम में बाबरी जैसे स्नेह में कहते हैं अरे बाबरी ये स्नेह में जैसे बोला बुलाया जाता है ऐसी करे हैं आदिवश्या आदिवासा माने सदा से जन्म की बाबरी ये तो जन्म की बाबरी है आदिवासा है ये आदिवास उड़िया की एक प्रेम की गाली है स्नेह की गाली है कि ये आदिवासा है माने प्रेम में बाबरी बाबरी है ये स्त्री के नाकर वर्जन इस स्त्री को वर्जना मत <laughs> करो करो कि यथेष्ट जगन्नाथ दर्शन इसको यथेष्ट मात्रा में जगन्नाथ जी का दर्शन कर लेने दो इसको बर्जन मत करो अस्त सही स्त्री भूमि से नाम मिला जब स्त्री को होश आया तब अस्त होकर के माने हर रात में वो स्त्री महाप्रभु के कंधे से नीचे उतरी और महाप्रभु देखी चरण बंदन करेला क्षमा करो ना क्षमा करो क्षमा करो ऐसा कहकर के महाप्रभु को देख करके महाप्रभु के चरणों की वंदना कर रही है आप पहचानी तार आरती देख प्रभु कहिते लागिन उसकी आरती देख कर के प्रभु कहने लगे कि एक तो आरती जगन्नाथ मुझे ना ही ऐसी आरती मुझे हे जगन्नाथ आपने क्यों नहीं दी यही यहीधानी का स्वभाव माधना की महावाप का स्वभाव कि किसी में थोड़ा सा भी कृष्ण संपर्क देखे उसका आदर और परम प्रेम में डूबे और भाग्यवान होने पर भी अपने प्रतिदर यह महा बाप का एक स्वरूप है माधना के महावाप का एक स्वरूप है कि वहां कृष्ण संपर्क के आभास मात्र को देखकर उसके प्रति आदर और अपने महा सौभाग्य के प्रति भी निराधा तो ये महाप्रभु के स्वरूप में राधारानी का स्वरूप बिल्कुल सामने दिख रहा है दूसरा जो महावाप का लक्षण है वो ये कि कृष्ण मिलन की कांक्षा में आकांक्षा में कीट पतंग जाति में तिरंग जाति में भी जन्म लेने की अभिलाष यह राधारानी में विशेष रूप से कि मुझे अरे विधाता अगले जन्म में तू श्री कृष्ण की बनमाला की भौरी बनाना भ्रमरी बनाना तो कीतंग के रूप में भी जन्म लेने की अभिलाषा ये दूसरा गुण है तो ये दो दो गुण अद्भुत है कि तनिक से सौभाग्य के प्रत्यादर आदर और महासौभाग्य अपने उसके प्रति और कीर्ट पतंग योनि में भी कृष्ण मिलन की आकांक्षा में जन्म लेने की अभिलाषा ये दो विशेष गुण है महावाव के जो केवल राधारणी में विशेष रूप से प्राप्त होते हैं अन्य सारे गुण तो है ही हैं यही है खिन्न तत्सौ्य प्यार्थ संया मोहाद्य भावे आत्माद्य सर्वे विस्मरणम तथा ये सारे गुण जो हैं और तथा कहकर के जितने भी राग के गुण हैं अनुराग के गुण नित्य नूतनता की प्राप्ति राग का गुण दुख में भी सुखी प्राप्ति स्नेह का गुण के चित्त का अत्यंत ध्रिवीभूत हो जाना प्रणय का गुण प्यारे में अत्यंत अत्यंत विश्वास राग का गुण कहीं दुख में भी सुखी प्राप्ति हो जाना स्नेह का गुण चुप्त का एकदम द्रिवीभूत हो जाना प्रेम का गुण दुख होने पर भी कभी दुख में भी प्यारे के सुख में भी दुख की कल्पना और स्वयं सुख को भी दुख करके मान यह प्रेम का गुण सर्वसाथ ध्वंस रहितम सत्य ध्वंस कारण है ध्वंस का कारण होने पर भी से रहित तो होकर के विराजमान होना जो भाव भक्ति के गुण है कि निमेशा सहता सन्न जनता हृद विलोडनम कल्प ये के जहां पर तनिक तनिक सी जो बात है वो उसमें अत्यंत अत्यंत हर्ष की प्राप्ति हो जाती हो जाती है तो ये जो भाव के गुण हैं उन भाव भक्ति के वे सारे गुण वे सारे गुण तो श्री आरानी में आए है ही हैं परंतु और जितने भी गुण हैं विशेष रूप से दो गुण अद्भुत हैं वो दो गुण है अल्प सौभाग्य वाले को भी अत्यंत आदर देना और महासौभाग्य वाण होने पर भी अपना निरादर करना और कीट पतंग योनि में भी अपने आप को जन्म ग्रहण करना ये सारे गुण तो श्री में प्राप्त है तो यवत काल दर्शन तो महाप्रभु उसी भाव को दर्शन ध्यान करके कह रहे हैं आरती देखे प्रभु तो लागल कर उसकी आरती को देख करके कहने लगे कि हा ये जो भाव है इसमें वो भाव मुझे कम मिलेगा अब कहां उस उड़िया स्त्री का भाव कहा महाप्रभु का भाव जगन्नाथ थे आविष्ट यहा तन प्राण मंद इसके तन प्राण मंद सब जगन्नाथ में ही आ सकते हैं मोर कांधे पद दिया नहीं जाने मेरे कंधे के ऊपर चढ़िए इसको नहीं जान रही है अहो भाग्यवती हाथ पाए ये परम भाग्यवती है इसके चरणों की मैं वंदना करता हूं आरती अमारो वाह इसकी कृपा से शायद मेरे हृदय में भी ऐसी व्याकुलता उत्पन्न हो जाएगी ऐसे श्रीमंद महाप्रभु दर्शन करके उस समय वृंदावन में अपने घर लौट करके आए गंभीरा लौट करके आए और उसी रूप दर्शन का निरंतर निरंतर दर्शन करते हुए आस्वादन करते हुए विराजमान यही है दिव्य उन्माद की स्थिति माने सब काम हो रहे हैं अभ्यास के कारण परंतु तो ध्यान श्री प्रभु में ही लगा हुआ है तो महाप्रभु की यह दशा अपूर्व से विराजमान हो बोलो शुभृंदावन बिहारी लाल की अब महाप्रभु गायन करेंगे इस भाव में जैसे गायन करेंगे अपने भावों को प्रकट करेंगे उस गायन को आगे प्रकट करेंगे गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय सिंताय गौर हरिबो जय जय श्री राघे